मांगाच्रोत्र महोपंद्रिया सर्वापनश शाम अवेदी और छाद्य परिसर प्रथम अध्याय के दसम खंड के तृतीय मंत्र कुछ विचार जैसे प्रसंग आया है प्रस्ताव उद्गीत और प्रतिहा ये तीन होते हैं यज्ञ में प्रस्ताव माने स्तुति को रिग्वे भी करेगा स्तुति जिन देव माने जो यज्ञ में जो देवता उद्देश्य होंगे वो स्तुति करेगा और उदीत होता है सामवेदीय उदगान करेगा और प्रतिहर्ता माने अपने कर्मों के द्वारा वेलियों को दूर करने वाला होता है यजुर्वेदी ये तीन ब्राह्मण वहां भरण में होते हैं ऐसी स्थिति में उनको क्या चाहिए अपनी जिस देवता के प्रति स्तुति कर रहा हो उस देवता से देवता कहा अन्वित है वो जानना चाहिए उसको मान उस स्तुति में अन्वित देवता संबंध देवता कौन है उसको ज्ञान होना चाहिए और जिसका उद्गान कर रहा है उद्गान में अनुगत देवता कौन है उसको भी ज्ञान होना चाहिए और जिसका प्रतिहार कर रहा है कर्मों के विघ्नों को दूर कर रहा है वो कौन सा देवता उसका अनुगत है वो जानना चाहिए यह यहाँ सिद्ध करना चाहते प्रताप भक्ति में अनुगत देवता उद्भित भक्ति में अनुगत देवता को जानना चाहिए उनको क्या तीनों ब्राह्मण जो होंगे राजा के द्वारा बर्वी तो ब्राह्मण नहीं जानते वो जागरण जब पहुंचते एक एक को पूछते हैं जो प्रस्ताव वाले हैं उनको बोलते हैं प्रस्ताव में जो अनुगत जुटता है तुम जानते हो वैसे उद्घाता को बोलेंगे उद्घाटन उद्गी भक्ति में अनुगतता को जानते हो वैसे प्रतिहार वाले को प्रतिहार भक्ति में जो उदगित जो था उसको जानते हो नहीं जानते नहीं जानते तो क्या होगा कि अगर न जानते हुए जानने वाले के सामने कोई कर्म करता हो तो सिर गिरने का डर है फिर आगे पूछेंगे बोलो महाराज आप बताइए प्रस्ताव में अनुगु देवता क्या है कहेंगे उसके प्राण उद्गी में अनुगु देवता क्या है तो पूछेंगे आदित्य और प्रतिहार में अनुग्र देवता क्या है तो अन्ना ऐसे देवताओं का नाम बताना है मैं जान कर ही करना चाहिए इसमें तात्पर्य रखेगा एक प्रसंग आया हुआ है तो प्रसन्न था वो सस्ती नाम के की ऋषि चक्र के संतानों में से चाक्रायण कहलाए वो सस्ती उनका नाम है ये ऋषि जो है दुर्भिक्ष के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ा अकाल पड़ा जो तो वज्रपात हुआ या ओला गिरा सारा खेती नाश हो गए अकाल पड़ा तो किसी माहौल के गांव में एक घर में किसी के यहाँ रहते थे रह रहे थे अपने छोटी सी पत्नी के साथ तो औ खाए का कुछ नहीं तो भिक्षा के लिए गए इधर उधर तो एक कुछ कहीं मिलता नहीं एक महावत जो था हाथी का मालिक मालिका <coughs> दाल खा रहा था उरात के दाल खा रहा था वही उसके थाली में पड़ा था जाके भिक्षा ही करके किसी ने कहा उसने कहा इससे अतिरिक्त मेरे पास नहीं है यही है तो उन्होंने कहा इसी में से दे रहा प्राण तो उनके कहने पर उसने दे दिया दे दिया <coughs> उसके बाद उसने कहा जल भी पीजिए आप तब कहते हैं मैं तुम्हारे जूठा जल पी नहीं सकता जूठा हो जाएगा तुम तो छोटे जाति को शुद्र जाति को मैं ब्राह्मण तुम्हारे हाथ के जल पीऊँगा जाति से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा ऐसा बोल पाए तब आगे वो माहवत कहता है प्रतिभा से तरह वाष्य का अंतिम में ऐसी स्थिति में माहवत कहता है मंत्र है उशिष्ट न वै अजिश्योवाच आवे उदपनि देते तो इमान अखादनीति होवाच इमान ऋषि ने कहा जल पीऊंगा तुम्हारे हाथ के तो जूठा हो जाएगा कहा तब तो माहौवत बोलता है अस्थिपक कहता है स्विप माने क्या तर्क में स्वीप अदय क्या ना ये भी उच्चिष्ट आई थे क्या ये औरत के दाल जूठे नहीं थे क्या उसके लिए तुम के खा लिया और जो जल के लिए बोलते ऐसे लोटा पे रखा हुआ जल है जो मैंने खाया उसको तो खाया तुमने और जल रखा हुआ उसको जूठा बोल रहा रहे जूठे नहीं थे दाल ऐसा कहा कृषि बोलते हैं नबई अजीविश्यम में जी नहीं पाता था ईमान अखाधम ईमान अखाधम इसको न खाते हुए नवई अधिविश्य मैं जी नहीं सकता मेरे प्राण जा रहे थे स्थिति होगा इसलिए मैंने खा रहा मेरे प्राण निकल रहे थे आपद धर्म है कामों में उत्पादन इच्छा अनुसार जल मिलेगा मुझे अभी उदपान मैंने जलपान मिल जाएगा नदियां अभी सुखी नहीं है इसलिए आपद धर्म में जो जिस वस्तु तो के मेरा काम न उतना ही ज्यादा जिससे काम चल सकता हो उसके मिलेगा तो पाप लगेगा या अभी जल प्य होगा तो मुझे पाप लगेगा क्यों जल बाहर मिल रहे हैं ऐसा कहा काम में गए उत्पावन इच्छा अनुसार जलपान हरे मेरे लिए नदियां भी सुखी नहीं है ऐसा बता ठीक है माहौत ने क्या कहा क्या उत्तर दिया माहौत ने जल जूठा हो जाएगा जूठा पीऊंगा तो जूठा हो जाएगा कहा था जूठा पिया हुआ होगा कहा तो उसके उत्तर में माहौत तो तो ने क्या कहा कि प्रत्युवाच है प्रत्युवाचा इतर अंतिम है पूर्व भाषा अंतिम तब पूछा गया किम प्रत्युवाच फिर तो हस्तिपक ने क्या कहा माहौत ने क्या कहा आकांक्षा पूर्व जिज्ञासा जिज्ञासापुरो वाच कहते हैं हस्तिपक बोलता है मा, माहौत कहता है किम न एते कुलमाशा क्या ये कुल माने माना जो जूठा दाल है अभी उच्छिष्टा क्या न उच्छिष्टा जो जूठा दाल खाए हो ये जूठे नहीं थे क्या पानी के लिए जूठा बोल रहेगा उस ऐसा आ आह ऐसा के द्वारा कहने पर कुछ करते हैं न भाई मैं जी नहीं सकता था इसके बिना मेरे प्राण निकल रहे थे अन्न के बिना न भई अजिविश्यम जी मैं जी नहीं सकता था मैं जी सकता हूं ईमान कुलमासान अखादम, हूं यानी अवक्षय है। इसको न खाने पर मैं जी नहीं सकता इसलिए मैंने खाया प्राण निकल गए कि रहे थे और जल क्यों पीते हो तो, तो कहा कामो, काम हो कामारी इच्छा आता है मेरी इच्छा अनुसार जल है जहाँ चाहो जल मिल जाएगा काम हमारे हाँ, इच्छा आता है बे मो उदपान उदर का मेरे लिए जल का पान इच्छा अनुसार पर्याप्त है लभ्यते उदान उदरक पानम लभ्यते अत एताम अवस्था प्राप्तस्य इस अवस्था में यदि प्राप्त हुआ जैसे जिस हो अवस्था में प्राप्त हो जाए भूख से मर रहे थे प्राण निकल रहा था ऐसी स्थिति में उन्होंने जूठा उद खाया माहौल का पाप नहीं लगता उनको ये बोलना चाहते हैं अतच एताम अवस्था प्राप्तस्य इस अवस्था में प्राप्त हुआ मरणासन उसके बिना प्राण जाने की स्थिति आ जाए ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति का विद्या धर्म यशोवत वो बड़े विद्वान थे धर्मात्मा थे कीर्तिमान थे वो शस्ती जागरण ऐसे छोटे बड़े ऋषि नहीं विद्यावान थे और धर्मवान धर्मात्मा थे और यश वाले भी थे ऐसे ऋषि का स्वात्म परोपकार समर्थस् वो ऋषि अपना भी उपकार कर सकते थे दूसरा के उपकार कर सकते थे ऐसे ऋषि है वो इतना समर्थवान है सामर्थ्य ऐसे ऋषि का इस अवस्था में प्राप्त हुई ऋषि की बात करते हैं एताम अवस्थाम में प्राप्त से वो शक्ति चाक्राहि चाग्रहण की ऋषि उनका विद्या धर्म यशो का तीनों गुणों से एक है विद्यावान है धर्मात्मा है और कीर्ति वाले भी हैं यने कीर्ति वाले और स्वात्म परोपकार समर्थ ये भी है अपने को उपकार कर सकते हैं दूसरे का उपकार कर सकते हैं ऐसे सामर्थ्य होंगे ऐसे ऋषि का एत अभी कर्म करो तो फिर भी ऐसा कर्म कर रहे हैं वो आज ऐसे करते हुए उस ऋषि को माने विद्यावान है धर्मात्मा है कीर्ति वाले हैं अपना उपकार दूसरे को उपकार सब कुछ कर सकते हैं ऐसे सामर्थ्यशाली होते हुए भी एक अभी ये होने पर भी यद कर्म पूर्व तो भी ऐसा कर्म करने पर भी ना अगर पर्स है फिर भी पाप का परस उनको नहीं हुआ क्यों क्या आपद धर्म था उसके बिना उनके प्राण निकल रहे थे इसलिए उनका अगर मैंने पाप परस नहीं हुआ इतना निंदित कर्म किया है यहां जैसा देखा जाता है दीवार दृष्टि से फिर तो माहौल सुग्र जाति होता है और उसकी झूठा उड़द दाल उसका खाया हुआ बचा हुआ वो खाया फिर भी आपद धर्म ऐसा है प्राण रक्षा के लिए किया जाता है तस्या भी प्रति उपायन करे अगुषित सती जुगुषितम ए तत्त कर्म दोष आया यही कर्म दोष के लिए हो जाता है ऐसा कर्म तब यदि उपायन से जीवित होना हो कोई उपाय हो अन्य उस स्थिति में ऐसा कर्म करता हो तो दोषयुक्त हो जाए तस्या जीवितम प्रति उस ऋषि का यहाँ जीने के लिए बचने के लिए उपायाम तरे अगर अन्य उपाय होने पर कोई उपाय होता और इसी ने ऐसा काम किया होता बीता वो उठाया होता तो अजुगित सती अजुगित कर्म और होता कोई उपाय और निंदित न हो ऐसा कर्म कोई होता ऐसे है सती जुगुपित हम ये तथा कर्म तो ऐसा जो कर्म किया ने, ये निंदा के लिए दोष के लिए हो जाता प्राश्चित क्या भागीदार हो जाते किंतु उपाय नहीं था कोई उसरा कोई उपाय नहीं था प्राण धारण के लिए इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगा ये कहा ज्ञान बल ज्ञान बले ना ज्ञान अवलेपे न पूर्व नरक पात मैं ज्ञानी हूं करके ज्ञानी को पुण्य पाप नहीं है, भल, है। ऐसा अभिमान करके कोई करता तो नरक पाप होगा ज्ञान अवलेपे ना ज्ञान ले पाए मान करके मैं ज्ञानी हूं बोल के पाठंड करके मेरे लिए कोई पुण्य पाप नहीं है ऐसा बोलने लग जा वास्तव में ज्ञानी हो तब तो पुण्यपाप नहीं वास्तविक बात है यदि शरीर भाव से ऊपर गया हो निष्प्रय पति पथि विचारा को विधि को निषेधात यदि तीनों शरीरों से ऊपर उठा हो उस स्थिति में हो तो फिर वो पुण्यपाप के भागीदार नहीं होगा यह सच्ची बात है क्योंकि शरीर भाव में रहते रहते बोलना की मैं ज्ञानी हूं मेरे पुण्यपाप नहीं होगा तो नरपाप के लिए होगा वो एक ज्ञान अवलेपेना ज्ञान के बल पर अवलेपन के बोला ज्ञान चढ़ाया ऊपर में ज्ञानी हूं करके पूर्व तो ऐसा यदि करता हो जो तो निषिद्ध कर्म करता हो ज्ञान को सामने करके करता हो नरकपात नरकपात होगा ही उसको यदि अभिप्राय अभिप्राय है वो तो ऋषि तो की ये स्थिति थी प्राण जा रहा था प्राण रक्षा के लिए खाया होगा अन्य कोई उपाय नहीं था उसका बचने के उपाय और कोई उपाय नहीं था इसलिए कहा क्यों ज्ञान अवलेप के द्वारा कर गए तो नरकपात होगा क्यों सुनाई पड़ता प्रदाड़क शब्द किया प्रद्रणक खुदसित गति को प्राप्त हुए अकाल से पीड़ित थे वो भुर्वृक्ष के कारण पीड़ित थे ऐसा सब्र सुण का उबास ऐसा है वो दुर्गति में रह रहे थे वो छोटी सी पत्ती के साथ खाने का कुछ नहीं है अकाल पड़ा हुआ है उसी चीज में तब खाया उन्होंने ये पाप नहीं लगता प्राण रक्षा के लिए अगर अन्य उपाय होते हुए खाता हो मैं ज्ञानी हो मेरे तो कुछ, भक्षा, भक्षा, कुछ नहीं भक्शा भक्शे मैं कुछ भी कर सकता हूं यदि करेगा तो बलपात होगा ये ठीक कर्म करते हैं अनुबाना भावे भी तुल्यम जीवन राहित्यम इतिहास क्या है जैसे अन्न के बिना जीवन रहित प्राण निकल जाता है उसे जल के बिना भी तो वैसे जल क्यों नहीं पिया उन्होंने अन्न जल दोनों चाहिए ना शरीर रक्षा के लिए प्राण रक्षा के लिए दोनों की आवश्यकता है तो ये शंका रही उद अन्न तो खाया उन्होंने जल क्यों नहीं पिया उसके हाथ अनुपान भाव भी तुल्यम जीवन राहित्यम अनुपान का अभाव जलपान नहीं करने पर भी उसी प्रकार जैसे अन्न न मिलने पर शरीर जीवन रहित हो जाना है आयु रहित हो जाना है प्राण रहित हो जाना वैसे जलपान के अभाव में वैसे होना है ऐसा तो कहा ताम कहा तामों में उत्पानी तो इच्छा अनुसार जल मिल रहा है कहा ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे हाथ में जल पी नहीं सकता हूं मुझे तो पाप लग जाएगा ऐसा करोगा अन्न तो कहीं मिल नहीं रहा था इसलिए खाया मैंने कामों में उदपावन इत्यादि कहा था काम माने इच्छा था जहाँ चाहू जल मिल रहा है बाहर नदियां सुखी नहीं तो है ऐसा किसी ने कहा अन्य उच्छिष्ट कुल मास भक्षण ऋषेर बदन के तात्पर्य है ने अन्य का खाया हुआ दूसरे का खाया हुआ जूठा दाल खाया ऋषि ने ऐसा कहने वाली स्मृति का तात्पर्य बताते वाशु क्यों खाया ऐसा स्तृति का तात्पर्य ये छोटे जाति लीच जाती है शुद्र जाति है उसे जूठा खाया हुआ जूठा दाल ऋषि ने खाया ये श्रुति बोल रही है इस श्रुति का तात्पर्य क्या होगा भाष्यकार दिखाता है कहा ये कह दिया अन्य उच्छिष्ट पुल मासण हम ऋषेर बदलते ऋषि का अन्य के जूठा जो पुल है दाल है उड़द के दाल जो ऋषि ने खाया का, का अतस्चा कहा ने का तात्पर्य है अतश्च कहा इस अवस्था में कोई प्राप्त हुआ जैसे ऋषि इस अवस्था में प्राप्त हुए सरणा सम्मा में है अतच्च एताम अवस्था प्राप्त से इस अवस्था को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति होगा विद्याधर्म यशोवत ज्ञानवान है धर्म, धर्मात्मा है कीर्ति वाला है ये सब होते हुए भी और स्वात्म परोपकार समर्थ अपना उपकार करने में समर्थ है दूसरे का उपकार करने में समर्थ है ऐसा व्यक्ति होने पर भी ये तद तो। ऐसा ऋषि ऐसे थे फिर भी ऐसा कर्म करते हुए एक तो उरद का दाल वो भी जूठा कोई नीचे जाति छोटी जाति के मुख मुख्य जूठा ऐसे कर्म खाने के कर्म करने पर भी पर्वत हो न अगर पर्स फिर भी पाप का पर्श नहीं हुआ अगर माने पाप पाप का पर्शन हुआ अगस शब्द होता है अगस्त अगा, अगस्त अगान्शी ऐसा होता है सकारांत शब्द अगर माने तो पर्वत होता है आगा अगत क्षति की आगा चलता नहीं इसलिए अगत क्योंकि यह अगस्त है क्या है सकारांत है अगस्त अगस्त अगस् अकांक्षी अगस्त पर संगा होगा ठीक है चाक्रायण से विदुषो अभक्ष भक्षण दर्शना दे क्योंकि चाक्रायण ऋषि चक्र के पुत्र संतान के चाक्रायण है अवक्ष भक्षण किया खाना नहीं चाहिए था ऐसे खाया ये देखा इसलिए माने दुर्गति में प्राप्ति अवस्था में शरीर रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता हो ऐसे व्यक्ति भी यदि ऐसे बीज कर्म भी करता हो तो पाप नहीं लड़ता है प्राणरक्षण ये सिद्ध हुआ ऐसे कहा एक अवस्था प्राप्त से मैंने क्या हुआ इस अवस्था को प्राप्त नहीं जीवित संदेह आपने से जीना है कि मरना है जीने के लिए संदेह हो रहा है अब जी सकता है कि नहीं ऐसी अवस्था में पाप ने लड़ता ऐसा कर्म करना विद्याधर्म ऐसो बतो मैंने ज्ञानादि प्रयुक्त ख्याति प्रपन्न से विद्याधर्मसो गो का अर्थ होता है श्रमान का अर्थ होता है ज्ञान आदि से प्रयुक्त जो ख्याति प्राप्त है बड़े ज्ञानी है बड़े धर्मात्मा है ऐसे कीर्ति हुई है जिसकी ऐसे व्यक्ति ने ऐसा काम किया हुआ है इसे लगता है पता लगता है कि आपद धर्म में पाप में लगता है स्वात्मोपकार परोपकार अपने उपकार करने में सामर्थ्य दूसरे को उपकार करने में सामर्थ्य ऐसे व्यक्ति सामर्थ्य निग्रह अनुग्रह सब कुछ क्या सहमर्थ होगा श्राप देने में और वरदान देने में समर्थ वाला है विग्रह और अनुग्रह दंड देने में भी समर्थ है उसको पुरस्कार देने में भी समर्थ है ऐसा व्यक्ति होते हुए भी ऐसा काम ये कहा एक कर्म जीवन मात्र कारणम कुदसितम चेष्टे, यह कर्म कूर्वतः तो कहात कर्म माने तो क्या है कहा जीवन मात्र कारण जीने के लिए किया हुआ कर्म है केवल प्राण रक्षा के लिए किया हुआ कर्म है कुदशितम चेषितम निंदित कर्म किया है समाज दृष्टि से फिर भी उनको पाप नहीं लगता। उच्छिष्ट उदक पान प्रतिषेध श्रुतेर अभिप्राय वहा उशिष्ट उदकपान का श्रुति का प्रतिहित किया तो काम में उदपादन कहा मैं तुम्हारे आगे जल नहीं पी सकता हूं जल के कहा उस श्रुति का तात्पर्य बता रहे तश्या कहा कश्यापी जीवितम प्रति उपायंतरे अजुप सिदेश जो विष्कम कर्म यत कर्म दोषा तो है वो जो कर्म किया है और अन्य उपाय होता उस स्थिति में करे तो निंदित हो जाता जैसे जल अन्य उपाय से प्राप्त है उनको इसलिए नहीं पिया होगा ठीक है हाँ में कहते हैं ये तर्म यदि अभक्ष भक्षण अच्छा अभक्ष वक्षण के कथन के कर्म कहा है ज्ञानी ये जो चाक्रायण के जो कथा से पता लगता है ज्ञानी को यथे चेष्टा जैसा चाहे वैसा करे क्योंकि तो इतने बड़े धर्म ऋषि होते हुए एक सूत्र के घर में जाकर के उसका जूठा डाल खाया है वो ज्ञानी थे तो उनके लिए ज्ञानी के लिए यथेस्त चेस्टा जो चाहे जो करे अभक्ष भक्षण जो जो चाहे थो खाए ये ऐसा प्रतीत होता है शंका है ज्ञानी लोग यथेष्ट चेष्टा अत्र अनुज्ञाएगी इस कहानी में जाना जाता है ये शंका आगे कि सिद्धांत मई ऐसा मत कहना ज्ञानी यथेष्ट चेष्टा कर नहीं सकता वास्तव में ज्ञानी होगा वास्तव में तो वो यथेष्ट चेष्टा करने के संस्कार ही नहीं होता उसमें वास्तव में ज्ञानी क्यों क्यों ज्ञान से पूर्वावस्था कैसी थी उसकी सुलझी हुई अवस्था थी जिससे कि अंतकरण की शुद्धि हुई है तभी तो हुआ अंतकरण शुद्धि के लिए सत्गुण का आश्रय लेकर चल रहा था पूर्व अवस्था में तो उसमें यथेष्टा संस्कार ही नहीं कहाँ कर पाएगा ज्ञानी ज्ञान इस काल में यदि कुछ करेगा पहले जो काम करता था वही करेगा कोई मंदिर जाता था नहाता था यही करेगा भजन करता था वही करेगा संस्कार के बल पर तो करेगा तो ज्ञान ही यथेष्टा कर नहीं सकता इसलिए कोई ऐसा बोलता है तो मैं तो ज्ञान हूं मेरे लिए कुछ नहीं पाप करना वो बिल्कुल झूठ बोलता है ऐसा कोई बोलता हो तो झूठ है वास्तव में ज्ञानी को वापस कर्म से प्रवेश नहीं है वास्तव में ज्ञानी हो तो तीनों शरीर से ऊपर हो तो हाँ। किंतु वो ज्ञानी जो तीनों शरीर से ऊपर भी हो गया हो अपने मनोभाव से ऊपर हो गया हो तब भी कुछ चेष्टा होगी तो पूर्व संस्कार के पल पर ही होगी पूर्व जीवन उसका सुलझा हुआ जीवन होता है तभी तो ज्ञान हुआ है उसको संस्कारी जीवन जिया है असंस्कारी जीवन तो जिया ही नहीं तो उसको संस्कार ही का ही यथे चाहता कहते कहां से करेगा वो तो आर कोई बोलता होगी ऐसा करके ज्ञान के क्या, आड़ में गलत काम करता हो तो नर्ज्ञातना होगी उसको आया। अच्छा। ये कह रहा है यार अच्छा मेबं यह बोलते हैं सर्वान्नाश्चय इत्यादि न्याय विरोधाति इत्यास सिद्धांत कहते देखो ब्रह्म सूत्र में एक आया है तृतीयाध्याय में बोलो ज्ञानी होगा उसको सर्वान्न अनुमति है सभी अन्नों खाने का अनुमति है उसको स्तर अनुमति देती करते है हैं किंतु तो वास्तव में ज्ञानी खाता नहीं है वो सर्व सर्वात्म भाव में प्राप्त हो जाता है तो कुत्ते में भी वही प्राप्त हुआ है बिल्ली में भी वही प्राप्त हुआ है उस कुत्ते बिल्ली का खाया हुआ भी उसी का खाया जैसा लगता है वो सर्वात्म भाव में गया वास्तव में मनुष्य जीवन में ज्ञानी है तो कुत्ते का अन्न नहीं खाएगा किंतु वह सर्वात्म रूप भी क्या हुआ सर्व सर्वरूप हो चुका है कुत्ता भी जो खाता है तो उसी का खाया हुआ समझा जाता है जिसमें तात्पर्य है उसके प्रशंसा में तात्पर्य है न कि कुत्ते का अन्न खाता है इसमें तात्पर्य नहीं में सर्वात्म रूपी कहा ज्ञान अवलेन इत्यादि कहा था ज्ञान अवलेपेन कुरपात श्याप्राय था ज्ञान के अवलेप करके ज्ञान रूपी चैत्र को ओढ़ करके मैं ज्ञानी हूं करके यदि पाप कर्म करता तो नरक हो तो नरकपात होगा वास्तव में ज्ञानी गलत काम कर नहीं सकता जो तो उसमें संस्कार ही नहीं है जो ज्ञानी होगा वास्तव में उसे गलत हो ही नहीं सकता तो जो ज्ञान के अवलेपन करके करने वाले को नरक पात होगा ही ठीक है टीका अभी अभिप्राय लिंगम दर्शक उसमें जो ज्ञापक देते हैं प्रद्राणग उस ऋषि ने खाया कब खाया दुर्गति अवस्था में थे अत्यंत दुखी होकर खाया प्रमुख द्रा धातु कुत्साह है निंदित अर्थ है उससे लुट प्रत्य है उसके बाद कुत सूत्र से कम लगा हुआ है तद्दित लगा हुआ है प्रद्राणगम प्रमुख द्राधातु से पहले लुट गृद उसके बाद में तदित लगा है कम कुे सूत्र से कब प्रत्य हुआ है प्रद्राणग आगे कहते हैं कि टीका चाक्राय प्रद्राणक शब्द प्रयोग प्रद्राणक शब्द का प्रयोग किया है चा, चाकराणी में अत्यंत माने अत्यंत कष्ट अवस्था में थे वो ये सिद्ध होता है प्रद्राणक शब्द का, का प्रयोग होने से परम आपदम सन परम आपत्ति को प्राप्त हुए थे ऐसा लगता है इसलिए उन्होंने जूठा दाल खाया प्राण जा रहे थे इससे बड़ा आपत्ति क्या है परम आपदम कुलमासान खुल्मासा, तो के दाल है जूठा के जूठा दाल का उच्छिष्टान जो जूठा दालों को भक्सित प्रतिभा थी ऐसे यहाँ प्रतराणक शब्द के द्वारा ये प्रतीति होता है अत्यंत दुर्गति में प्राप्त थे प्राण जा रहा था इसलिए ऐसे काम किया हुआ प्राण रक्षा के लिए किया स्वाद के लिए नहीं किया यह, नहीं किया। यह नहीं कि स्वाद के लिए ऐसा बोल के खाता हो तो नरक पाता होगा तथा से ज्ञानी लो यथेष्टाचारे प्रमाणाभाव ज्ञानी का यथेष्ट आचार में प्रमाण नहीं मिलता है माने मैं, श्रुति प्रशंसा कर दी थे उसके लिए कोई श्रुति नहीं है निश्चय गुंडी पति विच्रता को विधि कोई ऐसा वो प्रशंसा के लिए भाग्य है ना कि ज्ञानी ऐसे काम कर जाए उल्टा सुल्टा काम करे ऐसा नहीं कर सकता उल्टा सुलटा काम करे कि उसमें संस्कार ही नहीं है और ज्ञान जब हुआ उसकी पूर्व अवस्था कितनी सुलझी हुई अवस्था थी उसकी तभी तो ज्ञान हुआ संस्कारित जीवन था तो संस्कारिक जीवन में जी आता आज ज्ञान होंगे असंस्कार कहां, कहां से आए कुशंस्कार कहा से आएगा आ ही नहीं सकता यदि कोई चेष्टा होती है तो शुभ चेष्टा ही होगी उससे अशुभ चेष्टा के लिए उसके पास संस्कार नहीं है ये कहना चाहते हैं तथा अच्छा। ज्ञान में यथेष्ठाचारे इसलिए ज्ञानी में यथेष्टा आचरण करने में कोई प्रमाण नहीं मिलता है प्रमाणाभावात अनेक प्रमाण विरोधाचार और ज्ञान यथेष्ट करे अनेक प्रकारों में प्रमाण का विरोध भी होगा इसलिए न अस अत्र विवक्षित रहा इसलिए यथेष्टा चरण विवक्षित नहीं है यहाँ तो प्राण रक्षा के लिए ऐसा काम किया करके कहा अर्थवाद है या जो है आप पता नहीं क्या क्या है अर्थवाद है या योग धर्म के आधार पर भी कभी कुछ का भक्षण होता है किसी का निश्चित होता है योग धर्म भी लगता है तो ये माने इस समय की बात तो नहीं है ना और योग धर्म को लेकर कभी कुछ भिन्नता आ जाती है क्या क्या और पुराणों की कहानी है कुछ अर्थवाद हो सकता है अर्थवाद मानी उसके तात्पर्यता कुछ निंदा या स्तुति में संबंध रहता है उसका यह भी हो सकता है अच्छा आगे मंत्र है सहखातिशेषा जाग्रेविक्षा बभूव सां प्रति सह खादिशे समाज आजहार समीक्षा बभू वाम प्रतिक्रिया ने दधाऊ सह खड़ी तो चाक्राण ऋषि उस जूठे उत को खा के अतिशेष जो बच गए शेष बच गए जो वह जाया ही आ, जाए आ जाए। अपने पत्नी के लिए ले गए पहले तो माऊ के जूठा अपना खाया फिर अपने जूठा हुआ पत्नी के लिए ले गए आ जो बचे थे उनको जाया आ जा रहा सा अग्रे एवं सुभिक्षा बगुआ और वो जो उसकी पत्नी थी छोटी सी पत्नी वो पति के आने के पहले किसी ने दे दिया खा करके सुभिक्षा मिल गई थी उसको भिक्षा से उसको तो हो गई थी खा चुकी थी किसी ने दे दिया था छोटी सी लड़की है कोई दे दिया खा गई सा अग्रे एवं सुभिक्षा बगुआ वो पहले सुभिक्षा हो चुकी थी माने उसको भिक्षा, अच्छी भिक्षा मिल चुकी थी वो खा चुकी थी प्रतिक्रिया नि जब पति ने लाके दिया तो उसको ले करके रख दिया उसने निपूर्व स्थापना तो स्थापन करनेपूर्वक दला स्थापित कर दिया रख दिया काम। काम भाष्य को कहते खाद्वार उनको खाकर के ऋषि ने तो जूठे उड़द को खाकर अतिशेषांत मन अतिशिष्टान जो बच गए उनका जाया कार उन आ करुणा से दया से अरे बेचारी भूखी पड़ी है ऐसे दया आ गई तो वो पत्नी के लिए लाए सा आटी की जो आटी की ये छोटी सी पत्नी उनकी है आटी की वह अग्रे एवं कुल मास प्राप्त वो दाल प्राप्ति से पहले कुल मास प्राप्त पंचमी उसके प्राप्ति से पहले उस उद के प्राप्ति के पहले ही सुमिक्षा शोवन भिक्षा लबधान लाभाम न लिखते लाभ हो था उसको मिल था बब्बू का संप्रता संपन्न हो चुकी थी वो भोजन कर चुकी थी वो तथा त्रिस्वाभाग्यार्थ फिर भी त्रि का स्वभाव होता है पति का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना पति के आदर देना उन्होंने लाया है तो रख दिया स्त्री स्वभाव्या स्त्री स्वभाव होने से पति के आदर की लिए स्वाभाव्या उसको उसके न करते न करने के लिए तिरस्कार हो जाएगा नहीं रखेगी तो, तो तिरस्कार आदर के लिए उस विक्षा के आदर के लिए तान कुल मसान वो पति के द्वारा दिया गया पूरा रखे दावों को पत्यु हस्तात प्रतिक्रिया पति के हाथ से लेकर दे देता देताऊ विक्षुप्त पति कहीं रख दिया उसने कहीं रख दिया एक त्रिस्वभाग्य मैंने क्या त्रिस्वभाव मैंने क्या पत्यु आज्ञा करणम पति के आज्ञा का अनुकरण मानना यह त्रिस्वभाव पति ने ला के दिया तो रख दिया क्यों खाना तो नहीं था खा चुकी थी ये दिया देखा। और वो त्री स्वभाव्य कहा ने देख लिया था दूर से कि इसने रख लिया है अब क्या करती है परीक्षा करने के लिए दूसरे दिन कुछ बोलने लगे मैं देख लिया था क्या करती है झूठ बोलती है कि सच बोलती है अच्छा। तब आगे की बात करते हैं सह प्रातः संजिहान उ अन्न लवेम धनमा सौयक्षते सर्वैरातिज्य सन्ध्यावाच यदत लवे मही, लवे लवे बिधन ज सौयक्षते सव सर्वैजत सामने चाक्राण उठ चाक्राण सात संभग जिहाने वहाक त्यागे धातु निद्रा त्याग करने वाला वहागे धातु सांत करके रखा है संधिहाने निद्रा त्याग करने वाला उदाह जब प्रातः काल उठे निद्रा त्याग हो गई संजिहा ने वाचर त्याग करने पर कहा पत्नी सुनती हो ऐसा करके कहा पत्नी पत्नी का नाम नहीं लेते थे पहले लोग पत्नी सुन सके ऐसा शब्द बोल पड़े क्या बोले यद मन यदि माने यदि बता माने मने दुखी होकर बोलते हैं अन्न से लभे में ही थोड़ा अन्न मिल जाता बोले थोड़ा सा अन्न मिल जाता तो लभे में धन मात्रा मैं धन कुछ धन प्राप्त कर लेता धन पूरा धन तो मात्रा अल्पधन प्राप्त तो तो कर लेता धनमात्र लबे मई स्वल्पधम प्राप्त कर लेता हूं क्यों राजा असो यक्ष एक राजा वहां एक एक कर रहा थोड़ा आगे कहीं राजा एक एक कर रहा था असो राजा यक्ष वो राजा एक कर रहा है करेगा सबाप आतु वृण मुझे सारे ऋत्यु कर्मों के द्वारा मेरे को स्वीकार करे वरण करेगा ऋत्युत कर्म करने के लिए विद्युत कहेगा कर्म करूंगा तुम तो। धन मात्रा में दन्म धन मिल जाए ना जा, बोले ऐसा पत्नी को सुनाते हुए ऐसा कहा दूर से ऐसा बोले तुमने दाल रखा है मेरे को दे दो ऐसा नहीं बोला ऐसा कहा देख कहते हैं भाष्य वो कहते हैं स तस्या कर्म जानन सब अन्य चाक ऋषि तस्या कर्म उस पत्नी के कर्म को जान गए क्या किया इसने रख दिया है दाल खाया नहीं है रख दिया है सब अन्य ऋषि चाक्रणषि उस आटी की का पत्नी का कर्म जान कर्म क्या है रखना रूप कर्म दान को रख दिया वो कर्म को जानते हुए प्रातर उषाकाले प्रातः काल माने उषा काल जब अरुणोदय हो गया उष् काल में संजीहारे शयनम परिते परित्यजान या तो शयन माने जहां सोए थे बिस्तर छोड़ दिया या निद्रा परित्याग हो गई बिस्तर में अभी हो सकता है शयनम निद्रामा या तो शयन को छोड़ दिया माने शेते अश्मनीति शायन शयन शब्द का अर्थ बिस्तरा या तो बिस्तरा छोड़ने पर या बिस्तरा में थे कि निद्रा टूट गई तब रा ऐसा दो में से कोई भी हो सकता है सयमन निद्रा वा परितेजन निद्रामेजन वो अच्छा वही बिस्तरा में होते हुए ऐसा बोल पड़े कहा पत्निया पत्नी के सुनाते हुए कहा वो सुन रही हो ऐसा दूर से ऐसा बोल पड़े यद मान यदि भाष्य मतलब यद शब्द है यदि बत ये खिद्यमान हो शब्द खेत के लिए प्रयोग है दुखी होते हुए बोले सुबह सिद्ध वा अन्न्य स्तोकम लबे मही थोड़ा सा अन्न अन्नस्य माने तोकम अन्न माने थोड़ा सा अन्न मिल जाता मुझे तो थोड़ा होता है लबे मही प्राप्त तो होता अन्न स्लोकम लबे मही अन्न स्तोक मुझे मिल जाता तो थोड़ा सा अन्न मिल जाता तद भुगतवा वो को खा हो कर। अन्न को खाकर के अन्नम भुगतवा समर्थो ग्वा समर्थ होकर अन्न वर्षण करके समर्थ होकर लबे मही धन मात्रा धन से अल्पम मैं धन की कुछ थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेता मात्रा में थोड़ा सा वही धन मात्रा में कहते धन तो से अल्पधन प्राप्त कर लेता थोड़ा धन प्राप्त करता तो तो तो अस्माकम जीवन भविष्य उसी से धन से ही हमारा जीवन चलेगा आगे ऐसा बोल पड़े पत्नी सुने इसके लिए धन लाभ है जो तो मैं अन्न खाऊं थोड़ा तो चल पाऊंगा ना आगे चल पाऊंगा तो राजा के तरह धन प्राप्ति में कारण बदलाते हैं कारण है राजा असौ य क्षत का हो आगे राजा यज्ञ कर, करने वाला है एक क्षत लिट लकार है लिट करेगा दान प्राप्ति में धन लाभ में कारण बदलाते हैं राजा असौ नाति दूर है ज्यादा दूर भी नहीं राजा अति दूर नहीं स्थान है एक अति दूर स्थान है नजदीक समीप नहीं है राजा एक करने वाला है करेगा लिट लकार प्रयोग है यजमानत्व तस्या आत्मने पदम राजा यजमान होने वाला इसलिए आत्मने आत्मनिपद का प्रयोग किया यदि यद्यपि यजधातु वह पर ही है यजति भी बनता है यजते भी बनता है यहाँ यजमान है राजा उसी कर्म का फल जाना है इसके लिए आत्मापद में प्रयोग किया ये कार्य दाशिदा है यजमानत्व यजमान है वो राजा इसलिए आत्मने पदम यजधातु यहाँ आत्मनिपद में प्रयोग किया परस्म पदम ने किया नहीं तो यक्षति होता यहाँ यक्षते बोला सच राजा वो जो राजा है वो ये क्या करेगा राजा वो राजा माम माम मेरे को पात्रम उपलब्धि पात्र समझ करके ऋषि यज्ञ के पात्र है यज्ञ कराने में कुशल है ऐसा समझेगा पात्र होता है माने तत्त्व व्यक्ति उस स्थान में प्राप्त होते पात्र होता है पात्र है यज्ञ कराने में पात्र है माम माने माम पात्र उपलब्ध है पात्र मान कर समझ करके यानी एक एक कर्मों के पात्रमान करके सर्वेर आर्थिक जय रिप्तिक कर्म भी जितने भी ऋप्तिक कर्म वहां होगा उसके द्वारा कर्मवीर ऋतिक कर्म प्रयोजन आया ऋतिक कर्म के प्रयोजन के लिए वृणता वीर स्वीकार करे करेगा यही कहना चाहते हैं ऐसा करते हैं। तो भाष्य में सब तस्या कर्म जानने कहा था तस् कर्म माने क्या है कुलमाषाणाम परिलक्षण उस की पत्नी ने दालों को रख दिया था, था। वही कर्म जानते हुए कहा एक य क्षति कस्मात लोग कैसे बोल दिया और राजा एक करेगा करके यक्षति क्यों ने बोला यक्षते क्यों बोला परस्मय पद का प्रयोग क्यों ने किया ये प्रश्न आया तो कहते हैं यजमान अथवा राजा यजमान होने वाला है तो यजमानगामी फल होगा एक एक का फल इसलिए यक्षते राज्यो यजमागफल से आत्मगामी राजा होने वाला है का गामी होगा इसलिए यक्षते आत्मनेपद्क्पुक् अ उपदृष्टि कुतस्ता राजा मानय्यती आशंका ये जानते हतीवा किंतु अन्य बहुत सारे वहां पर ऋत्युक होंगे उपद्रष्टा लोग होंगे यज्ञ देखने वाले बहुत सारे होंगे तो तुम्हारे लिए क्यों ऋतु कर्म सिर्फ वरण करेगा राजा एक प्रश्न आया कहा इत्यादि कहा सच मेरे को योग्य समझ करके वरण करेगा सच मां पात्र उपलब्ध किया यज्ञ कर्म बाधी तो खाने वाले तो बहुत हो जाएंगे यज्ञ कर्म जी मुख्य पात्र समझेगा राजा जानता है सभी ऋतुक कर्म जितने भी होते हैं सब सबके द्वारा मेरे को करेगा यही उनके ने कहा ये कहा ये आगे कह एक तम जावाच हत पता पुमा इति। उस ऋषि को पत्नी ने कहा जो पत्नी को सुनाते हुए कह रहे थे थोड़ा अन्न मिल जाता तो अभी थोड़ा दूर में चलने की शक्ति आ जाती थोड़ा चल के जाता तो राजा एक एक करने वाला है वहां जाने पर मेरे को मृत्यु करवा में पर्व कर लेता तो धन का कुछ दान मिल जाता ऐसा सुनाया पत्नी को दूर से सुनाने पर तुम जाओ फिर पत्नी ने उनको कहा ऋषि कहा हंत पता, हे पतेह इमे कुल मासा कुल पते इमे हे पति संबोधन है पते वहां अयाधेश्वर के लोक रखा है पतेह पति देव इमे एवं कुलमासा ये आपका दिया हुआ यही उदाह है ये इमे यही मे एवं कुल मासा यदि ऐसा का कोई और तान खा दे उसको खा गए दिख एक तो माउट का जूठा एक अपना और अप पहले दिन का जूठा बासी खा गए भूख से शरीर आत्मरक्षा कहिए तान खा दीवा अमु यज्ञ में अमम वितम यज्ञ उस यज्ञ के तरह जो विस्तृत यज्ञ हो रहा था जहां होने वाला था ये आया ऋषि चले गए कहते हैं एवं कहाम जाया हुआ उच जब पूर्व मंत्र ऋषि ने कुछ कहा तो ऐसे कहने वाले ऋषि को पत्नी ने कहा अंत मानी गृहाना लीजिए देव उसको लीजिए गृहणा हे पते ऐसा है इमे एव मदास्ते हस्ते निक्षिप्तः मेरे हाथ में आपने कल जो रखा रखने दिया था ना ये डाल है बोला ये पते इमे एवक यही तो है मदास्ते हस्ते विनिक्षिप्ता स्वया कुलवास आपने मेरे हाथ में जो दिया था कुलवास डाल ये ये हनी करके पत्नी ने दिया देने पर तान उन उरदों खाए तो उन जित को फिर खाए उन्होंने खादित अमुम यज्ञ राजों के प्रतम जो राजा का विस्तृत यज्ञ था भी पूर्वकता में विस्तार धातु से विस्तार करके बीतता बनाया हुआ है विस्तृत एक एक का विशेषण बीतम विस्तृत विस्तारित विस्तारित एक है तो यज्ञ भी ऋत्यु के द्वारा विस्तारित था क्या उस एक पहुंच गए बहुत सारे कर्म करने के लिए बैठे थे ब्राह्मण लोग उनके पास पहुंच गए ये कहा टीका में कहते हैं हंत इति अन्न ले एवं धनलब्धि जीवन हेतु इतना हंत सब आता पत्नी हंता करके बोलती हंता मानी क्या है अन्न लेस्ट के लाभ से थोड़ा सा अन्न मिलने से धन लाभ होता हो तो लीजिए ये आपको दिया रखा हुआ दाल थोड़ा अन्न मिलने पर आप धन लाभ कर सकते हैं तो लीजिए दाल रखी हुई खाइए आप ऐसा बोल के दिया ये कहा आगे मंत्र आए तत्रो तत्रोदगात्रिन् आस्तावेगात्रत्रिन् आस्तावे उपोपेशर मुच पे पहुंच गए जहाँ यज्ञ होने वाला था वहां पहुंच गए पहुंच करके उदगातरी आस्तावे उद्गाता लोग जो तीन है माने प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहरता तीन के समुदाय होगा वहाँ उद्गात्री आदि बहुवचन लगाए उद्गाताओं को आस्तावे जहाँ उद्गाता लोग बैठ करके स्तुति करते हैं अस्तावम अश्विन की अस्तावम है आस्ता, जहाँ बैठ करके जिस स्थान पर बैठ करके स्तुति करेंगे उस स्थान में पश्चिम तो जहां स्तुति करने के लिए तैयारी में बैठे हैं स्तुति करने वाले के समीप में जाकर के उप उपेशा समीप में जाकर के बैठ गए जहाँ आगे प्रस्तुता करने वाले हैं प्रस्तुता उदगाता प्रतिहरता काम करने वाले हैं स्तुति करने वाले हैं उदगान करने वाले हैं विघ्नों को निवारण करने वाले अपना अपना काम करने वाले हैं तो उनके समीप जा जा में जाकर वो बैठ गए जहां बैठ करके स्तुति करेंगे उस स्थान पर जाकर बैठ गए उस सत्य जागरण बैठ गए टीका में कहते हैं भाष्य में कहते हैं तत्र जो गत्वा उस एज्ञ में जाकर के उस सत्य जागरण ने क्या किया उदगात्री माने उद्गात्री पुरुषान आगत है उदगाता जो पुरुष लोग हैं जहाँ मैंने प्रस्तोता उदगाता अप प्रतिहता जहां बैठते हैं उनके स्थान में जाके बैठ गए अगत्य कहा उद्घाटन पुरुषान अगत्य स्तुबंती अश्विनिति आस्थावा जिसमें बैठ करके स्तुति करते हैं उस स्थान को आस्ताव कहा जाता है आंकुर धातु से घाय प्रत्यय करके बनाया हुआ है अधिकार में घाय करके आस्थावा बनाया जाता है अस्तुबंती जिसमें बैठ करके स्तुति की जाती है ऐसे स्थान को आस्ताव कहा जाता है ये कहा सुवंत यानी आस्थावा तस्वीर आस्था उस स्थान में स्वश्य तो महान जो स्तुति करने के लिए अपने अपने काम करने के लिए ब्राह्मण तैयार थे प्रस्तुता स्तुति करने के लिए तैयार है और उद्गाता उदगा के लिए तैयार है और प्रतिहता प्रतिहार कर्म करने के लिए तैयार है ऐसे स्थान में जाकर बैठ गए उप विवेश उप विवेश समीपे उपविश कहा जाकर के बैठ गए उनके पास में जाके बैठ गया तेसा किसके समीप में उन ब्राह्मणों के समीप के जाके बैठ गया उपविष्ट बैठ करके सह प्रस्तोता में बात सबसे पहले प्रस्तोता। तो प्रस्तोता को कहते हैं जिस देवता की तुम तुति करने वाले हो तो तुम्हारे प्रस्ताव भक्ति में अनुगत देवता कौन है जानते हो ऐसा पूछे किस देवता के विषय में तुटि करने वाले वो नहीं जानते तो ब्राह्मण को पता नहीं ऐसी पूछा ठीक है कहते हैं राज्यों यज्ञ तत्र उच्चर भाष्य में जो तत्र मंत्र में है भाष्य में है उसका अर्थ राज्य के यज्ञ में जाकर के आता है तत्र माने उसी यज्ञ में या अर्थ होगा उदगातुर एक कुत् बहुतिर इति आशं क्या उद्घाता तो एक होता है तो यह बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया उदगात्रीन द्वितिया का बहुवचन कैसे प्रयोग किया उदगाता तो एक होता है तो कहा उदगात पुरुषान कहा उदगान आदि करने वाले जितने पुरुष आए होते होते अच्छा अच्छा तीन होते हैं उसमें एक होते हैं प्रस्तोता एक होता है उदगाता और एक होता है ये तीन होते हैं वो तीनों को मिलाकर के उदगाती प्रसान कहा जाए आस्ताव शब्द का अर्थ क्या स्तुबंती अश्विन सप्तम्या संवाद देशो निर्देश्य थे स्तुबंती अश्विन आस्तावा ऐसा सप्तमी दिखाया जिसमें बैठ करके स्तुति करते हैं उस स्थान को आस्थावा कहा गया तो आस्ताव शब्द का अर्थ होता है संवाद देश परस्पर संवाद करेंगे हम और ऐसा देश तो जब वहां जाने के बाद में प्रस्तोता से पूछा पर प्रस्तोता से पूछते हैं माने ऋग्वेदी होते हैं माने जो यज्ञ में जिस देवता के विषय में करना उसकी स्तुति करना होगा उन्होंने जो तो प्रस्ताव कर्म होगा स्तुति कर्म होगा उसमें अनुगत देवता क्या है भाई ऐसा पूछेंगे वो नहीं जानते थे ये स्थिति आएगी तो आगे पूछते हैं प्रस्तुता से पूछते हैं तिष्यं प्रस्त पूर्ण के पिपतिष्य प्रस्तोत्री शब्द है संबोधन है प्रस्तोतर हे प्रस्ताव स्तुति प्रस्ता करने वाले ऐसा या देवता प्रस्ताव मनवाएता जो देवता इस प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है किस देवता की तुम प्रस्ताव स्तुति कर रहे हो ये कहना चाहते हैं प्रस्ताव अनुगत देवता संबंधी देवता कौन तामचेत अविद्वान उस देवता को नजानते हुए और स्तुति कर रहे उसका ज्ञान नहीं हो ही दिया है तुम्हें ऐसा यदि है तो हम चेत अभिद्वान जिस जो देवता इसमें अनुगत है प्रस्ताव भक्ति में वो देवता को न जानता हुआ यदि तुम प्रस्तुषिदान न जानते हुए स्तुति करोगे तो क्या होगा मुर्दाते प्रतिशत तुम्हारे सिर गिर जाएगा क्यों दूसरे विद्वान बैठा हुआ है उस विद्वान के सामने न जानते हुए करोगे सिर गिर जाएगा अपराध है जानकार व्यक्ति के सामने अनजान को काम करने का अधिकार नहीं है अगर जानकार व्यक्ति दूसरा ना हो तो कर सकता है वो अगर जानकार व्यक्ति दूसरा बैठा हो उस काल में अनजान व्यक्ति का काम करने चाहिए तो उसकी अनुमति चाहिए उसका अनुमति भी नहीं लेना तो अपराध होगा ये कहा प्रश्नोत्तर संबोधन है ये प्रश्नोत्तर यादेवता प्रस्तावता जिसकी स्तुति कर रहे तो तुम्हारे स्तुति में जो देवता अनुगत है संबंधित है तामचेत अभी तो उस देवता को न जानता हुआ प्रस्तुत शि है स्तुति करोगे तो क्या होगा मुर्दातेपति सति दूसरा ज्ञानी बैठा हुआ पास में उसके सामने ऐसी स्तुति करोगे रहे तुम्हारा सिर्फ जाएगा ऋषि वैसे है है जानते हो देवता को जानते हो एक आना चाहते कहा से बता हे प्रश्नोत्तर आमंत्र अभिमुखी कर है, हाँ करते हैं हे प्रश्नोत्तर यह संबोधन कह उसके दिया उसके मनोवृत्ति को अपने तरफ करने के लिए अन्य मनस का न हो ध्यान से सुने इसके लिए संबोधन लगाया कहा आमंत्रित करके बोला क्योंकि प्रथमा में जो संबोधन होता है उसको आमंत्रित वैसा आमंत्रित कर सोच रहे आमंत्रित समय होती है प्रथमा में जो संबोधन एक वचन थमा के एक वचन संबोधन को आमंत्रित करते हैं इसलिए आमंत्रण करके कहा प्रस्तोतर संबोधन करके कहा मानी अन्य व्यक्ति में गया हो तो अपने तरफ खींचने के लिए अपने तरफ अभिमुखी करने के लिए संबोधन किया कहा यह देवता प्रस्तावम प्रस्ताव भक्तिम अनुगतः जो देवता प्रस्ताव शिष्ट जो प्रक्रिय होता धातु प्रत्यय करेंगे स्त्री तीन बन जाती है प्रस्तुति और घाय करेंगे तो प्रस्ताव बनता है स्तुति और प्रस्ताव का अर्थ एक ही हो प्रस्तुति अथवा प्रस्ताव का अर्थ एक ही होता है भाव में गए हैं तो यही है प्रस्तावों में प्रस्ताव भक्त प्रस्ताव प्रस्ताव जो स्तुतिभाग है उसमें अनुगत जो देवता अनुगत है मान अनुता अनुगत जब चाहे ताम चेत उस देवता को प्रस्ताव भक्त अविद्वान प्रस्ताव भक्ति के देवता को न जानता हुआ सन होते हुए प्रस्तुष्य सिंह विदुषो मीपे कहा मैं विद्वान बैठा हूं बगल में मेरे पास में ऐसा काम करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा यदि दूसरा विद्वान नहीं होता तो काम कर सकता था तो दूसरा विद्वान बैठा है या तो उसकी अनुमति चाहिए उसकी अनुमति के बिना ऐसे करे तो सिर गिर जाएगा, अपराध होगा विद्वान का अपमान होगा ये कहना है तत्परोपद तस्वुआ कर्म आद विराम अंधिकार है कर्म इस तत्परोक्ष जो विद्वान के परोक्ष पे भी माने विद्वान नहीं है उस काल में भी चेत यदि मुर्दा यदि मुर्दा गिर जाता विद्वान पास में नहीं है तभी ऐसा अपराध होने पर देवता को नहीं जानकर कि सिर गिर जाता तो कर्म मात्र विधान अधिकार है कर्मश फिर कर्म मात्र के वित्ता जो होगा उसको कर्म में अधिक अनाधिकार आ जाएगा किंतु ऐसा नहीं ज्ञानी के सामने देवता को नहीं जानते हुए कर्म का देते सिर गिरने का होता है और ज्ञानी पास नहीं है तो कर सकता है वो ठीक है तत्स्य अनिष्टम अभिदिशाम कर्म दर्शन अनिष्ट होगा कर्ममात्रता का श्री गिरना क्यों जितने अनिष्ट हैं उन्होंने भी कर्म करना है देखा है तत्च अनिष्टम श्री अनिष्ट होगा क्यों अभिदशा में भी कर्म जो अज्ञानी लोग हैं उनमें भी कर्म देखा है क्यों दक्षिण मार्ग दूसरी बात दक्षिण मार्ग की श्रुति है दक्षिण मार्ग की श्रुति है कर्म कर्मियों को दक्षिण मार्ग में जाना है कर्म करते हैं वो अंधिकारिक अज्ञानी का अधिकार यदि हो उत्तर एवं एको मार्ग सुनिए था अगर अज्ञानियों को कर्म करने का अधिकार नहीं तो एक ही मार्ग सुनना चाहिए उत्तरायण मार्ग कर्म होना ही नहीं स्थिति आ जाएगी इसलिए ऐसा नहीं अज्ञानी व्यक्ति पास में बैठा हो और उस काल में उसके अनुमति के बिना अज्ञानी कर्म करता हो तो उसके अपराध के कारण सिर गिरना है और ज्ञानी पास न हो तो कर सकता है वो एक कहां नार्त कर्म निमित्त एवं दक्षिण पंथा केवल कोई कहेगी नहीं वो दक्षिण मार्ग जो कहा है ना स्मृति संबंधी कर्म से मिलेगा श्रुति में नहीं श्रुति में दक्षिण मार्ग वाली पंथा नहीं है नहीं कह सकते कहते हैं न तो स्मार्थ कर्म निमित्त दक्षिण पंथा स्मार्त कर्म के निमित्त से ही दक्षिण मार्ग होता है ये बात नहीं यज्ञानदान में ऐसा आ जाए यज्ञानदान तो तपसा आना सकेगा ऐसा आ जाएगा ब्राह्मण अभिविधि संी तमें तम यज्ञ दान तपसा आना सकेगा यज्ञता तब को कर्म मानना वे भी कर्म किंतु कैसा यज्ञता तब सबके साथ में अनाशक विशेषण लगाया है निष्काम दान निष्काम यज्ञ निष्काम तप सकाम वाले से उस आत्मा को जानने की इच्छा रहते हैं निष्काम कर्म के द्वारा निष्काम यज्ञ निष्काम दान निष्काम तप इसके द्वारा तमेतम ब्राह्मण भी सन्ती यज्ञ दानन तपसा अनाशकन अनाशकन विशेषण है तीन होता नाशक वाला नहीं काम में का फल नाशक होता है अनाशक अनिलिप्त कैसा ही निष्काम भाव से किए जाने वाला यज्ञान तक उसके द्वारा अंतर्मिक शुक्ति हो यह आया है वेद रूप में भी यज्ञ दान आदि कर्म बताया है कहा तथोक्त मैं आगे इसी में आएगा इसके एकादश कर्म आएगा मैंने ऐसा कहा था ऐसा उस शक्ति चाक्रांत कहेंगे मैंने ऐसा कहा, कहा, कहा था मुर्दाते विपति से कहा था अनुमति के बिना तुम करते तो गिर जाते तुम्हारा ऐसा कहेंगे आगे तथोक्त समय विशेषात विद्युत समक्ष में तो कर्मणी अंधकार अज्ञानियों को कर्म में अंज्ञात है ज्ञानी के समीप में उस कर्म के जो ज्ञाता होगा उसके समीप में उसके अनुमति के बिना कर्म करने का अधिकार नहीं है अज्ञानियों कोई कहा समक्ष में वो कर्मणी अंधिकार न सर्वत्र विद्वान के समीप न होने पर भी नहीं पर अगर उस कर्म के विशेष ज्ञाता न हो तो वो कर सकता है कर्म उस काल में सर्वप्र अग्निहोत्र स्मार्त कर्म अध्ययन आदि अग्निहोत्र कर्म है और मां स्मार्त कर्म है अध्ययन आदि कर्म है वहां वो कर्म कर नहीं सकता नहीं कर सकता है ज्ञानी के समक्ष यदि है उस स्थिति में उसको अनुमति के बिना नहीं कर सकता ये अच्छा अनुज्ञाया तत्र तत्र दर्शनार्थ अनुमति स्थान स्थान पर देखा है कर्म करने के लिए कर्म करने का अधिकार दिया है अनुज्ञाया अनुमति जो है अनुज्ञा बोलो अनुमति बोलो एक चीज जाए अनुमति तत्र तत्र दर्शनार्थ कर्म मात्र विदाम अधिकार सिद्ध केवल कर्म मात्र का व्यक्ता होगा देवता आदि को नहीं जानता हो उसमें भी कर्म करने का अधिकार सिद्ध है या तो स्थिति ऐसी आ गई थी ज्ञानी आ गए थे कर्म के विषय कर्म के जो मर्मज्ञ हैं के आ गए थे इसलिए उनके अनुमति के बिना कर नहीं सकता एक कहें सिर्फ इति, कर्म मात्र विदाम अधिकारक सिद्ध इति मुर्दाते विपतिश्ति थी इसलिए कहा मुर्दाते विपतिश्ति ये कहा तुम्हारा सिर गिर जिगिर जाएगा बोला अगर मेरे समान विद्वान के सामने तुम कर्म करोगे देवता को जानते हुए कर्म करोगे सिर गिर जाए ये कहा चीटा में जाते हैं किमर्थम आमंत्रणम आमंत्रण क्यों किया संबोधन क्यों किया प्रश्न आया था अभिमुखी कर रहा है किसके लिए वो अन्य मनस का होगा अपने तरफ कहेंगे कथाकार बीच बीच में देखो सुनो जो बोलते हैं किसके लिए वो अन्य मानस का हो गया श्रता तो अपने तरफ खिंचाउ करने के लिए बोलते हैं नहीं तो देखो सुनो का मतलब नहीं होता बीच में बीच बीच बोलते देखो ऐसा बोलते हैं वो कहने से वो अन्य अन्य तो तुरंत इधर हो जाएगा वो आकर्षित हो जाता है इसके लिए बोला जाता है आदमी कर्म के लिए होता है कहा विदुषा समीपे देवतां अविद्वान प्रस्तुत क्षति चैन मूर्धा के विपत्ति संबंधा ज्ञानी के सामने माने ज्ञानी है आत्मवेदता नहीं उस कर्म क्या क्या जो कर्म हो रहा है उसका क्या था विदुषा है विद्वान है उसके समीप विद्वान के समीप में देवताम देवता देवता को न जानते हुए प्रस्तोष्येत चेति तुम तुति करोगे प्रस्तुता को बोल रहे हो मुर्दा के विपतिष्यति अगले संबंध है तुम्हारा सिर गिर जाएगा यह अर्थकर्म का नविवन्दाया विवक्षित्वाद विद्वत्मी वचनम अच्छी चे न्याह अज्ञानी की निंदा की है इस मंत्र के द्वारा ये पूर्वाधिक कहता है नो, नो अवित्व तो निंदा आया विवक्षित या विवक्षित क्या है अज्ञानी की निंदा ये विद्वत समीपन हम अखिंजित करें या तात्पर्य नहीं है तात्पर्य उसमें अज्ञानी की निंदा में तात्पर्य है उन्हें ज्ञानी के समीप कहना ये बात अखिंजित करे दर्थ है ऐसा पूर्वाधिक कहेगा तो कहते हैं तत्परोक्षेपी इत्यादि कहा तत्परोक्षे चेत विपदित ज्ञानी के परोक्षे पे भी सिर गिरने लग जाए ज्ञानी दूर में है अस्तित्व में सिर गिरने लग जाए तो क्या होगा तस्वीर विपत्ति चेत कर्म मात्र विदान अनिधिकार है कर्म से दूसरे में कर्म मातृविता जो होगा देवता को नहीं जानता उसल कर्म में हो जाएगा किंतु यह अनिष्ट है कर्म में अधिकार औरों को भी है कर्म मातृविता का भी है ज्ञानी के समीप होने पर उसका अनुमति विदा नहीं कर सका इसलिए तात्पर्य ये कहा ठीक कमेगा तस् ये अविद्वान प्रस्तुता उच्य है तत्पद के द्वारा तस् जो है उसके द्वारा ही कहा तस् मुर्धा मान तस् पद से अविद्वान जो प्रस्तुता को लिया जाएगा महाभूत कर्म मात्र विदान कर्म नहीं तैयार के कहते हैं मान केवल कर्म मात्र वित्ता है देवता आदि के ज्ञान में उसको कर्म अति हो कर्म नहीं कर सकता बोलो ये शंका आगे तो कहा तच्च कहा तिष्टम अभिश्वाम अभी कर्म दर्शनार कर्म मात्र वित्ता को कर्म में अधिकार नहीं है ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कहेंगे तो अनिष्ट होगा क्यों अज्ञानियों को भी कर्म देखा है कर्म का देखा है ये कहा ठीक है क्या कहा था इसी छानद पहले कहा था तेर उभौता इत्यादि श्रोत हो दोनों ही उसी ओंकार के द्वारा ही कर्म करता है यज्ज बेदर यज्स न जो जानता है जो नहीं जानता है दोनों करता तो उसी से है तो जान करके करेगा तो फल विशेष मिलेगा न जानने से कमजोर फल होगा इतनी बात है ये है अभी दूसरा में भी कर्म अधिकार है तुंत्र तो महा अज्ञानियों का भी कर्म करने में अधिकार है पैदिक कर्म जैसे अन्य में कहा दक्षिण मार्ग श्रुप दो मार्ग की दक्षिण मार्ग कर्मियों का है ना तो अज्ञानी कर्म कर सकता है तभी तो दक्षिण मार्ग में जाएगा ये है कहा तदेव वित्रीय के द्वारा स्कूल रहती उसको अभाव के द्वारा दिखाते अधिकारे चल अभी तो अज्ञानी पे यदि कर्म करने में अधिकार न हो उस स्थिति में क्या होगा उत्तर एवं एक मार्ग सुनिए था एक ही मार्ग सुनाई पड़ना चाहिए ज्ञानी ही कर्म करेगा वो उत्तर मार्ग में जाएगा। हो जाएगा स्थिति होगी एक ही मार्ग क्यों तो दो मार्ग सुनाई पड़ा है दक्षिणा उत्तरायण ठीक है तस्व समुचय फलत्थ वही समुच्चय आदि का तो उत्तर मार्ग ही फल देने वाला होता है कर्म उपासना समुच्चय का फल उत्तर मार्ग है तस्वीर उत्तर मार्ग से समुच्चय फल अ समुच्चय का फल वही है पूर्वाधि का ठीक हमें आगे जाते हैं नु दक्षिण मार्ग से वापी कुपतलांग आदि स्मार्त कर्म प्रयुक्त वैदिकीकरण विद्वान अधिक्रिय मनुस्मृति में कहा है मान स्मृति संबंधी कर्म को स्मार्त कर्म जाते हैं बापी कुपतलागा देवताय तनाज अन्न प्रधानमाराम पूर्त व्यक्ति विधि पूर्त कर्म समाप्त कर्म है अग्निहोत्र तप सत्यम वेदानुचार पालन वैदिक कर्म है वो और पूर्व गर्म है बापी कुपतलादि देवताय तनाज अन्न प्रधान आ राम पूर्त व्यक्ति पूर्व है पूर्त कर्म स्मार्थ कर्म है मनुस्मृति में आया ये ये पूर्वादी बोलता है कौनों दक्षिण मार्ग का यही होता है बापी उप तलाक आदि स्मारत कर्म प्रयुक्त तत्वाद यह सब मार्तकर्म के द्वारा प्रेरित होने से वैदिके कर्म में विद्वान ही अधिक्रिय वैदिक कर्म में तो विद्वान ज्ञानी ही प्रेरित होगा अधिकारी होगा अज्ञानी नहीं होगा ऐसा कहे सिद्धांत न चाह न तो स्मारतकर्म निमित्त एवं दक्षिण पंथा स्मारतकर्म से दक्षिण मार्ग होता है ये बात नहीं है क्यों इससे भी होता है दाने ना ऐसे एक दान लोकान जयती ऐसी एक दानन लोकान जयती वो जो तमेटम ब्राह्मण विविधिशंति वाली श्रुति नहीं है ये तो लोगों को जितता ऐसे कहने वाला है ऐसी स्मृति का एक दान लोकान जयती है ऐसे स्मृति है वैदिक कर्मनिष्ठा अज्ञा जो वैदिक कर्म करने वाले अज्ञानी है उनका दक्षिण मार्ग स्रवण स्रवा लोकान को ला है तो दक्षिण मार्ग से प्राप्त लोग स्वर्ग लोग जीतता है कहना है यज्ञ ने इत्यादि कहा। एक यज्ञ दान जो है वो तमेतम ब्रह्मादिश वाला नहीं है, अलग है ये अलग श्रुति है यह नोकांजय है ऐसा वाली श्रुति है कोई वो श्रुति को दीजाना है आगे कहते हैं इतना अभिदूषा विद्वत्त समीपे कर्माधिकारों नाती इस हेतु से भी ज्ञानी के समीप में अज्ञानी को कर्म करने का अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति तथोक्त समय ऐसा बोलेंगे मैंने जो कहा था ना मुर्दा के विपतिशति मेरे सामने मैं ज्ञानी के सामने तुम कर्म करने लगते सिर गिर जाता तुम्हारा ऐसा ठीक है देवता विज्ञान सुनिश्चित मुर्दा विपतिशति देवता का ज्ञान नहीं है तुम्हें कर्म कर रहे हो खाली प्रस्तुति कर रहे हो स्तुति में अनुवाद देवता का पता नहीं ऐसी स्थिति में तुम्हारा सिर गिर जाता देवता विज्ञान सुनिश्चित ये प्रस्तुता तुम्हारा मुर्दा भीपतिश्य प्रकार मयुक्त मैंने जो कहा था मुर्दा भीपतिष्यति इति मैंने मुर्दा गिर जाएगा इसे जो कहा था विशेष सर्वणाप विद्वत समीपे पद तो अनुज्ञान अंतर कर्म कुरत हो ऐसा विशेष सुनने से क्या होगा ज्ञानी के पास में उसके अनुमति के बिना कर्म करने वाले को अपराधी तो अपराधी हो जाएगा उसकी अनुमति के बिना कर्म करता हो तो इसलिए तस के कर्म ही अधिकार अधिकार नहीं होगा ज्ञानी के समीप में उसके अनुमति के बिना कर्म करने में अधिकार नहीं होगा अज्ञान को विद्युत असमित पुनः अविदों भी कर्मणी अधिकार हो ज्ञानी यदि पास में नहीं है तो अज्ञानी को भी कर्म करने अधिकार है अधिकार हो, अधिकार, हो अधिकार है अज्ञानी को भी दिखाते हैं क्या तो न सर्वत्र इत्याधिकार हमेशा यह नहीं कि अज्ञानी को कर्म करना अधिकार न हो बात में न सर्वत्र अग्निहोत्र अस्मार्थ कर्म अध्ययन अग्निहोत्र करना है स्मार्त कर्म करना है अध्ययन आदि करना कर्म करना है उसमें ज्ञानी नहीं हो तो कर्म नहीं कर सकता बात कर सकता है, श्वार्थ श्वार्थ श्वार्थ श्वार्थ है।, है। करता है ठीक करते हैं अग्निहोत्राद और स्रोते कर्म नहीं स्मारते सूचा अग्निहोत्रादिव स्रोत कर्म है अज्ञानी करता है आश्रम में गया तो कर्म करना है उसने और स्मारते सूचक कर्म करने बात ही कुबड़ आदि ये स्मार्ट कर्म है मैंने परोपकार दृष्टि से लोगों के लिए काम करना सामाजिक काम करना स्मार्ट कर्म है भाभी को तला सबको पानी पिए इसलिए कुआ खोद देना भाभी खोद देना तलाव खोद देना बना देना सब के लिए उपकार के लिए करना एक स्मार्ट कर्म है ये सब इत्यादि कर्मसु अध्ययन जपादि सुझा अध्ययन है जप है इत्यादि कर्म में विद्यवत सन्नीति मंत्रेणा विद्यवत के सामीप्य के बिना भी सर्वस्व काले कर्म मत विधो न अधिकारो अस्ती असक्यम बद सभी समय में कर्मात्रता का अधिकार नहीं है ऐसा नहीं कर सकते तत्र हेतु माह उसमें क्या अनुज्ञाया तत्र तत्र तंत्र अनुमति दी है उन्होंने कर्म करने लिए। कर्म लिए के लिए अध्ययन कर्म के लिए ज्ञानी की आवश्यकता नहीं दी है कहते हैं भगवंतम भाई अहम् दुवी साणी यदि राजकीय कर्म निवर्तने निर्वर्तने प्रार्थना या आगे राजा बोलेंगे मैं क्यों आपको ही ढूंढ रहा था ज्याण वैसे बोलेंगे आपका अन्वेषण कर रहा था आप नहीं मिले इसलिए मैंने इनको वरण किया है ऐसा राजा कहेंगे एक आता है भगवंतम भाई अहम दिशी सारे मैंने आपके दिव्य किया था जानने की इच्छा की थी अन्वेषण किया था राजा ने राजा कहेंगे इत्यादि ना राज्य स्वकीय कर्म निर्भर करें प्रार्थना अपने यज्ञ कर्म संपादन में प्रार्थना करेंगे राजा और ऋषि क्या कहेंगे राजा के प्रार्थना पर केत समत्त, समि सृष्टास्तु बना मेरे अनुज्ञा प्राप्त करके ये ही काम करे ऐसा बोलेंगे हाँ इनको जितना धन दोगे उसे दुगुना धन मेरे को देना ऐसा बोलेंगे वो ब्रह्मा का काम करता करना उन्होंने इतना ही बोलेंगे तो राजा की जो प्रार्थना होती भगवंत अम्बाइया हम विधि दिशा में आपका अन्वेषण कर रहा था चाहता हूं इत्यादि ने मैं आपको पहचानना चाहता हूं तो उन्होंने कहा मैं रहा सच तब कहा कि मैं आपके अन्वेषण करता था आपके अभाव में मैंने इनको वरण किया ऐसा कहा तो वो कहते हैं ठीक है फिर तो यही लोग यज्ञ करें काम यही करें मेरे अनुमति से काम करें किन्तु इन जितना धम दोगे उसे दूना धन देना ऐसा बोलेंगे वो एवं अयासहमति सृष्टा तो बताऊ अनुज्ञा लंबान वो अनुज्ञा देंगे अनुमति देंगे और बोला अस्ति जागरण अस्थिविदा प्रति कर्म ही अन्हीं अनुमति प्राप्त करें वही कर्म करेंगे वही जो पहले वाले कर्म करेंगे तो अज्ञानी को कर्म करने अधिकार है सिद्ध होता है उक्त अर्थ उपस इसी बात को कहा कर्ममात्र विदाम इत्यादि कर्ममात्र विदार सिद्ध अधिकार शिद्ध है, अधिकार है क्यों तो कहा विद्वत्समीपे तद अनुज्ञा अलब्ध नास्ती कर्म अनुसार इतना निगमयतुम उपसंगति हैगाया किसी ने लगाया तब कहते हैं विद्वत समीपे तद अनुज्ञान अलोभ ज्ञानी के समीप ने उसके अनु अनुमति प्राप्त किए बिना नास्तिक कर्म अनुसान कर्म का हो नहीं सकता इतना निगमयतुम इसी बात को सिद्ध करने के लिए उपसंगरति इति शब्द लगाया इसके लिए इति शब्द लगाया कहते हैं भाषण है ना कर्म मतृ विधा कर्मणि इति ऐसा विद्युत समीपे हो गया मूर्धाते विपतिष्य अंत प्रस्तुत विषय वाक्य व्याख्यातम अनुवदित मूर्धा मूर्धाते विपतिष्यति जो कहा था किसके लिए कहा प्रस्तोता संबंधी कहा था ये वाक्य की व्याख्या हो गई करके अनुवाद करते हैं मूर्धाते विपतिष्य इत्यादि <laughs> आगे मंत्र मंत्र है थोड़ा करीब प्रतिहर्तरिया प्रतिहारमयताेद विद्वां प्रतिहरीष्यसीदातावाच ष्यतीहत्ताच प्रतिहर्तरिया देवता प्रतिहारमत्ताेद विवान् प्रतिहरीश्यसी के पतिष्य वाच प्रत्यरिया प्रतिहारन्वायत्ता कांचेद विद्वान्ति हिष्यसी मुदायतेतिष्यतीदाता जैसे प्रस्तुता को बोला वैसे उद्गाता उद्घाता इसे कहा एवं उदगातार उद्गातर है उदगात्री उद्गात करने वाले या देवता उद्गी उदगान में जो देवता अनुगत है संबंधित है तामचेत अविद्वान उस देवता को नजानता जानता हुआ अविद्वान उदगा उद्गान करोगे तो मुर्दाते विपदते मेरे सामने अगर उसको न जानते तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा शिकार वैसे प्रतियता को भी कहा प्रतिहर्ता माने विघ्न को दूरी करने के लिए मंत्र बोलता है वो प्रतिहर्ता ये में विघ्न आने के की संभावना है उसके दूरी करने के लिए मंत्र का उच्चारण करने वाला यजुर्वेदी होता है प्रतिहता प्रतिहर्ता को भी ऐसे बोला एवं प्रति एवं एवं प्रतिहर्ता और बोला प्रत्यर्ता को ऐसे कहा प्रतिहतर संबोधन ये प्रतिहर्ता या देवता प्रतिहार मनवायता जो देता प्रतिहार में अनुगत है संबंधित है तामचेता विद्वान उसको न जानता हुआ प्रतिहरी शशि यदि प्रतिहार करोगे मुर्गाते भी प्रति सभी तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसा बोल दिया सब तीनों को ऐसा बोलने के बाद ते तीनों के तीनों प्रस्तोता उद्गाता, प्रतिहता तीनों हा प्रसिद्ध है समारता तुष्ट चुपचाप होकर के बैठ गए दर के मारे चुप होकर के बैठ गए के तीनों क्या है भाष्य में कहते हैं एवं उदगाता और प्रतिहता वाच इत्यादि समान मान्यता इसी प्रकार उदगाता को कहा प्रत्यता कहा बाग समान है प्रस्तोतर आदय प्रस्तोत्री आदि जो तीनों है प्रस्तोता उद्गाता, प्रत्यता तीनों कर्मभ्य समारता उपरता कर्म से उपरांभ हो गए कर्म करने के तैयार थे जब ऐसे बातें सुने तुम्हारा सिर गिर जाएगा तो उपराम हो गए उपरता संतो उपरांग होते हुए मृतपात भयात क्यूँ उपरांग हो गए सिर गिरने के डर से मृतपात भयात पुष्टि आसान चक्रीरे अन्य पूर्वन चुपचाप हो गए अन्य कुछ कर्म न करते हुए अर्थित्व आप क्यों अपने शेर चाहते हैं अर्थीय कुछ है। करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा चुप हो जाएगा ठीक है थोड़ी सी है पुष्टम पुष्टम इत से अर्थना अन्यचा पुष्टम इतना अर्थ है अन्यच्चा चुपचा क्यों बैठे अन्यच्चा पूर्व कुछ काम नहीं किया उन्होंने यह अर्थ किया तत्र हेतु में अर्थित्व अर्थ ही है सिर आते हैं सिर के उनकी इष्टा नहीं है तब तक, तक देवता विषय विज्ञान आर्थित अर्थ ही है देवता के विषय में जानना चाहते हैं वो लोग इन्होंने पूछा है तो यह जरूर बताएंगे आगे उस देवता के विषय में जानना चाहते हैं तब तक, तक देवता विज्ञान आर्थित ना उसमें देवता के विषय में प्रस्तुता चाहते हैं मान प्रस्ताव भक्ति में अनुभव देवता को जानना चाहते हैं उदगाता भी यही चाहते हैं उदगीत में अनुवादित देवता जानना चाहते हैं है वो, और इस प्रकार प्रतिहत्ता अभी तो प्रतिहार कर्म में होने वाला अनुगत देवता को जानना चाहते अर्थी है, है वो विषय विज्ञान आर्थित है ना कर्मांतर में कुर और अन्य कर्म न करते चाक्रायणा मुखास्त चाक्रायण के सामने होकर के बैठ गए सब सबका सब एक हाँ। समय हो गया है सर्वं शर्व ब्रह्मो मन शाम ब्रह्मष म ब्रह्म निरा करमते योपनिष्धर्मास्ते मई हे मईषंत ओं शाति